श्री रामकृष्ण तख्त पर बैठे हुए श्री राम कृष्ण ईश्वर चिंतन कर रहे हैं मड़ी जमीन पर बैठे हुए हैं राखाल लाटू रामलाल ये भी कमरे के अंदर हैं श्री रामकृष्ण मड़ी से कह रहे हैं बात है उन पर भक्ति करना उन्हें प्यार करना फिर उन्होंने रामलाल से गाने के लिए कहा रामलाल मधुर कंठ से गाने लगे श्री रामकृष्ण हर गाने का पहला चरण कह दे रहे हैं श्री रामकृष्ण के कहने पर रामलाल पहले श्री गौरांग का सन्यास गा रहे हैं भावार्थ केशव भारती के कुटीर में मैंने कैसी अपूर्व ज्योति गौरांग मूर्ति देखी उनके दोनों नेत्रों में सत धाराओं से होकर प्रेम बह रहा है मत मतंग के सदृश श्री गौरांग कभी तो प्रेमावेश में नाचते हुए गाते हैं कभी धूल में लौटते हैं कभी आंसुओं में बहते हैं वे रहते हुए हरि को पुकार रहे हैं उनका उच्च स्वर्ग स्वर्ग और मर्त लोग को भी हिला रहा है कभी वे दांतों में तृण दबा हाथ जोड़ बार बार दासता से मुक्त कर देने के लिए परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं अपने घुंघराले बालों को मुड़ाकर उन्होंने योगी का वेश धारण किया है उनकी भक्ति और प्रेमावेश को देखकर जी रो उठता है जीवों के दुख से दुखी होकर सर्वस्व त्याग कर वे प्रेम प्रदान करने के लिए आए हैं प्रेमदास ही की यही अभिलाषा है कि वह श्री चैतन्य देव के चरणों का दास होकर उनके साथ दर दर घूमें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 तुम्हारी ब्रज की क्रीड़ा भी दौड़ धूप और अब यह नदिया में तुम्हारी क्रीड़ा है धूल में लोट पोट हो जाना ब्रज में तुम्हारी क्रीड़ा जोर जोर की किलकारियाँ थी और आज नदिया में तुम्हारी क्रीड़ा है हरि नाम संकीर्तन तुम्हारे सब और अंग तो छिप गए हैं परंतु दोनों बंकिम नेत्र अब भी है तुम्हारा पतित पावन नाम सुनकर मेरे हृदय में बहुत बड़ा भरोसा हो गया है मैं बड़ी आशा से यहाँ दौड़ा हुआ आया हूँ तुम अपने चरणों की शीतल छाया में मुझे स्थान दो जगाई और मधाई जैसे पाखंडी भी तर गए हैं प्रभो यही भरोसा मुझे भी है मैंने सुना है तुम दोनों चांडालों को भी हृदय से लगा लेते हो हृदय से लगाकर कर हर नाम कीर्तन करते हो